श्री वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं अद्वैत गौण द्वैत मुक्त और निम्बारकाचार्य कहते हैं द्वैत अद्वैत दोनों अब देखो कितने भेद हो गए अद्वैत शंकराचार्य द्वैत मध्वाचार्य विशिष्टाद्वैत माने द्वैत विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार अद्वैत विशिष्ट द्वैत विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैत दोनों समान निम्बारकाचार्य अब इनके अभातर भेद बड़े मजेदार होते हैं अचिंत्य द्वैताद्वैत दोईत। चैतन्य महाप्रभु स्वाभाविक द्वैता द्वैत दोईत। निम्बार काचार्य औपाधिक द्वैताद्वैत दोईत। है ना बस भास्कर तो ये ऐसा नहीं समझना कि आजकल जो विज्ञान उन्नति कर रहा है वो देखो भौतिक तत्वों के बारे में नई दवा निकाल लेगा भला नई दवा निकालेगा विज्ञान नए रोग का पता लगावेगा विज्ञान बोला नई चिकित्सा निकालेगा विज्ञान नया यंत्र निकालेगा विज्ञान खान पान की नवीन पद्धति निकालेगा विज्ञान बोला लेकिन जो जगत के मूल तत्व का दर्शन है जिससे अंतकरण के राग और द्वेष का नाश होता है जिससे जीवन मुक्ति की विलक्षण अवस्था प्राप्त होती है उस वस्तु है ना उस वस्तु का जो मौलिक ज्ञान है ना उसको विज्ञान कभी बदल नहीं सकता विज्ञान का विषय दृश्य है और दर्शन का विषय जो है वो दृश्य नहीं है है ना दृश्य और दृष्टा के रूप में विषय और विषयी के रूप में प्रतीत होने वाला जो अद्वैत जगत का मूल तत्व है है ना वो अखंड अधिष्ठान चैतन्य अधिष्ठान वो दर्शन का वो वेदांत का विषय है तो देखो जब अपने को वही नहीं जानते हैं हाँ तो ये बात ध्यान में रखना कि शास्त्र जो है वो द्वैत को मिटाता है क्योंकि द्वैत जो है वो अपने में अविद्या से अध्यक्ष है आप देखो सीधी बात है आप सुखी हो कि दुखी है? बता सकते हो एक जवाब दे सकते हो है? माने कोई एक उत्तर इसका दे दे वो कहे कि मैं सुखी सुखी हूं है ना या कहे कि मैं दुखी दुखी हूं तो बोले भाई दिन भर में कभी सुखी हो जाते हैं कभी दुखी हो जाते हैं हम दोनों हैं हम सुखी भी हैं दुखी भी है लेकिन आपकी अकल कहां गई है आप से पूछते हैं कि आप दो कैसे हो सकते हैं हा? अरे आप तो एक हैं आप तो अकेले हैं आप दो कैसे हो सकते हैं ये बौद्धिक असंगति है माने आप कहते हैं हम थोड़ी देर दुखी रहते हैं थोड़ी देर सुखी रहते हैं इसका मतलब हुआ थोड़ी देर गाय रहते हैं थोड़ी देर भैंस रहते हैं <laughs> गाय सुखी है भैंस दुखी है दो कैसे हो सकते हैं आप आप तो एक है बोले भाई जब अपने मन में ये ख्याल होता है कि मैं दुखी हूं तब मैं दुखी और जब अपने मन में ये ख्याल होता है कि मैं सुखी तब सुखी तो बोले कि देखो सुखीपना दुखीपना दोनों ख्याल है और आपका जो मैं है वो एक है वो तो न सुखी हुआ न दुखी हुआ तो आपने अपने में सुखी पने का दुखी पने का अध्यारोप किया ये अध्यास हुआ वेदांत की भाषा में इसका नाम अध्यास हुआ अच्छा भाई आपसे ये पूछते हैं कि आप मूढ़ हैं कि बुद्धिमान है तो बोले भाई जब घाटा होता है तब तो मालूम पड़ता है कि मैंने बड़ी देवकूफी की है? और जब फायदा होता है तब मालूम पड़ता है कि मैंने बड़ी बुद्धिमानी की ना पैसा कमाए तो बुद्धिमान पानी का लड़का तो पैसा कमाए तभी बुद्धिमान खो दिया तो बोले मूड तो बोले अच्छा तुम मूड हो कि बुद्धिमान एक बार मूड और एक बार बुद्धिमान अच्छा तुम जागते हो कि सोते हो बोले एक बार जागते हैं एक बार सोते हैं, तो तुम दोनों कैसे हो सकते हो भाई जो जागने और सोने दोनों में एक है सो तो हो न जो बुद्धिमान और मूर्ख दोनों में है तो हो न अच्छा तुम पापी हो कि पुण्यात्मा तुम किसी से संयुक्त हो कि व्युक्त तुम क्षीण हो कि वृद्ध ये मेरा ये तेरा ये सब क्या है बोले किसी को बोलते हैं कि देखो इन सब अवस्थाओं में तुम जिंदा रहते हो ठंडा पानी शरीर पर डाला तुम तब भी तुम गरम पानी शरीर पर डाला तब भी तुम एक दिन रोटी खाई तो भी तुम और एक दिन भूखे रहे तो भी तुम सो गए तुम तब भी तुम है ना और जागते हो तुम तब भी तुम तो ये जो तुम्हारा तुम है ये सोने वाले से जुदा है ये जागने वाले से जुदा है ये सुखी से जुदा है ये दुखी से जुदा है जैसे दस कल्पना में रस्सी एक है इसी प्रकार अपने बारों बारे में दशियों कल्पना करके भी तुम उनमें एक रहते हो तो देखो अब ये जो तुम्हारी एकता है ये है तो प्रत्यक्ष लेकिन पूर्णता जो है तुम्हारी है नारा ना ये बड़ी विलक्षण बात है वो देखो कर्म इंद्रियों को जब हम समझते हैं मैं मेरा तब अपने को करता समझते हैं आप दे इंद्रियां तो बीस हैं है न पांच इंद्रिय जो है ना, ना, उनके सात्विक राजस तामस कई भेद होते हैं सात्विक कर्म करो तो सात्विक राजस कर्म करो तो राजस तामस कर्म करो तो तामस है और समाधि में हो जाओ तो तो इन कर्म इंद्रियों की स्थिति को जब मानते हैं मैं और मेरी तब होते हैं कर्ता अच्छा काम हो तो पुण्य आत्मा और बुरा काम हो तो पापी करे ये तो चोला है भाई है ना अच्छा जब ज्ञानेन्द्रियों से देखते हैं तब क्या होते हैं और देखा सुना सुगा जाना तब ज्ञाता हो जाते हैं देखो सदंश में कर्तृत्व तो का अध्यारोप है और चिदंश में ज्ञातत्व तो का अध्यारोप है और कर्मेन्द्रियों से मैं मेरा किया तो पापी आत्मा और नारायण ज्ञानेन्द्रियों से मैं मेरा किया तो क्या ज्ञाता और मन बुद्धि से जब एकता की तो बोले सुखी दुखी भोक्तापन गए भोक्तापन हमेशा अंतकरण में होता है इस रहस्य को जो जान लेता है वो कभी दुखी नहीं होता है देखो एक दिन ना है। और किसी दूसरे ध्यान में थे हाथ एक ने एक चाटा मार बड़ा गुस्सा आया कौ ने भाई अब दिखे नहीं है ना जब ढूंढा तो वो तो हमारा बड़ा दोस्त था हंसी आ गई हंसी आ गई अरे भाई वाह ऐसे खेल खेलते हो गए एक बार की बात है आपको सच्ची बातें सुनाता हूं काशी में पढ़ते थे बच्चे थे बारह बरस की उम्र में आए थे काशी में तो उस समय तो सोलह सत्रह बरस सोलह बरस की उम्र हो गई होगी हंसी आई हो एक दिन कोई बात तो हुई हंसी आई अब हंसते हंसते लोट फोट हों में बचते थे अब वो साधु का आश्रम और हमारे संबंधी रखते थे उन्हीं उन्हें क्या रहते क्योंकि अपने हाथ से बना के खाना पड़ता ना तो बनाने की जगह चाहिए तो ऐसी हंसी आई रात को कि पांच मिनट हुआ दस मिनट हुआ पंद्रह मिनट हुआ वो तो हंसी हमारे काबू से बिल्कुल बाहर टूटे ही नहीं है ना हंसी न मिलते हमारे एक मित्र थे वो बैठे बैठे देख रहे थे देखते देखते जब उन्होंने देखा कि हमारी आंख से पानी भी गिर रहा है और मैं हंसता जा रहा हूं है ना तो उन्होंने कस के एक चाटा लगाया और जो एक चाटा लगाया कस के तुरंत हंसी बंद हो गई आप भी बंद हो गई ये क्या किया क्या तो बोले तुम तो मर जाते <laughs> हमने देखा कि अब जिंदा रहने का कोई उपाय नहीं है है ना? हंसते हंसते हंसते मर जाते तब मैंने चाटा लगाया तो ये देखो ये अब वो भोग हो गया सुख हो गया हो वो चाटा लगना सुख हो गया आपको एक एक बात बता सकता हूँ सृष्टि की जिसको दुनिया में बहुत खराब समझते हैं है न वो भी कभी अच्छी हो जाती है और जिसको बहुत अच्छी समझते हैं वो भी कभी खराब हो जाती है तो ये क्या है कि ये सब अध्यारोप है आप विशेषण को मत पकड़ो है ना किस रंग का घड़ा है ये उतनी कीमती चीज नहीं है बोला घड़ा पूजा नहीं होना चाहिए है ना और पका हुआ ठीक होना चाहिए घड़े का पक्का होना जरूरी है और फूटा हुआ ना होना जरूरी है रंग की उतनी कीमत नहीं है वो है ना और डिजाइन की उतनी कीमत नहीं होती स्त्रियां इस सोने का जेवर बनवाते हैं ना आ, सुनार लोग महाराज दुआ तो कर देते हैं वो तो डिजाइन देखती हैं उनको असली सोने की तो पहचान होती नहीं है आ, अब तो भला सरकार ने 22 कैरेट का चौदह कैरेट कर दिया चलो कुछ तो फायदा हुआ इसमें कुछ फायदा हुआ औरतों को बना नहीं तो नौ कैरेट का भी बना सकते हैं हो ये सुनार लोगों के पास ऐसी विद्या ये गांव वाले जो हैं गुरु को नहीं छोड़ते माँ भी जेवर बनवावे तो नहीं छोड़ते तो ये लोग ये सच्ची बात आपको बताते हैं हमारे तो क्या नाम है हमारे पिता के पितामा के सुनार भी चेचे थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सुनार सभी प्रकार के शिष्य थे तो सुनार भी शिष्य थे तो कभी व्यास आदि पढ़े और जेवर एवर बनवाया जाए तो वो सुनार उसमें मानते नहीं थे वो उसमें भी चोरी करते थे गुरुजी की भी चोरी करते थे तो वो सुनार हमारे यहाँ बंबई में आके अभी काम करते थे बोला वो बताते हैं कि हाँ ऐसा करते हैं तो अब ये देखो तो मतलब क्या हुआ कि तुम डिजाइन को देख करके उसी को सच्चा कीमती महत्वपूर्ण समझ रहे हो उसमें जो मूल धातु है उसकी पहचान नहीं करते तो ये जो वेदांत शास्त्र है ये कहता है कि ये जो तो अभी सुखित का निवृत्त को निवृत्त करता तुम पापी नहीं हो क्योंकि तुम थोड़ी देर में पुण्यात्मा हो जाते हो क्या तुम पुण्यात्मा नहीं हो क्योंकि थोड़ी देर में पापी हो जाते हो तुम तो दोनों में जो एक है सो हो तुम सुखी नहीं हो तुम दुखी भी नहीं हो तुम सुखी दुखी दोनों में एक हो तुम गोरे काले दोनों में एक हो तुम जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब में एक हो तुम नरक स्वर्ग बैकुंठ बोलोक में भी एक हो बोला तुम जन्म और मृत्यु में एक हो है ना तो शास्त्र जो है उन सब अपने में माने हुए जो धर्मा धर्म है उनका निषेध करके और ये बात बताता है कि आत्मा जो है वो निर्विशेष वस्तु है निर्विशेष निराकार होना दूसरी चीज है वो? आ, निराकार होना दूसरी चीज है बोला निर्गुण होना भी दूसरी चीज है आपको निर्गुण और निर्विशेष में भी फर्क बताता हूँ नारायण भाव पदार्थ जो है वो सगुण होता है और अभाव पदार्थ भी निर्गुण होता है नारायण परंतु भाव की अपेक्षा विशेष है अभाव और अभाव की अपेक्षा विशेष है भाव निर्विशेष उसको कहते हैं है ना जो इससे भी जुदा नहीं है और जुदा से भी जुदा नहीं है नारायण जो मैं से भी जुदा नहीं है तुमसे भी जुदा नहीं है है ना? और इस शरीर से भी जुदा है और उस शरीर से भी जुदा है निर्विशेष का अर्थ ये होता है है ना देखो सगुण पृथ्वी भी है और सगुण जल भी है पृथ्वी में गंध गुण है और पृथ्वी में जल में जल में रस गुण है ना पृथ्वी भी सगुण जल भी सगुण जल भी और निर्गुण का जलाभाव और पृथ्वी अभाव दोनों निर्गुण परंतु तो जो पृथ्वी अभाव है तो पृथ्वी नहीं है जो पृथ्वी है तो पृथ्वी अभाव नहीं है निर्गुण होने पर भी दोनों में विशेषता है वो अनुयोगी प्रतियोगी भाव है नारायण निर्विशेष उसको कहते हैं जिसमें अनुयोगी प्रतियोगी भाव होता ही नहीं है नारायण ये भी है और ये नहीं भी है ये नहीं भी है और यह भी है क्या अद्भुत निर्विशेष होता है किसी की अपेक्षा विशेष नहीं है मुर्दे से भी विशेष नहीं है चैतन्य में और जिंदा से भी विशेष नहीं है चैतन्य में मुर्दे में भी वो ऐसे ही है जैसा जिंदा में और उसमें जिंदा और मुर्दा का भेद नहीं है और उसमें जिंदा और मृदा का अभेद भी नहीं है मान अभाव भी नहीं है नारायण ऐसा निर्विशेष तत्व होता है तो ये बात जो है ना अब ये कहो कि हम अपने घर में बैठ के ना हम विचार चंद्रोदय पढ़ लेंगे और तत्व तो ज्ञानी हो जाएंगे ना? वो बात नहीं है बोला ये किताब में नहीं है बोला तो आपको शास्त्र कैसे परमात्मा का स्वरूप लगाते हैं अभी बात फिर आपको सुनाऊंगा निरोधो न तोत्पत्ति नदो साधक न मुक्मुक्ता पर भावरसिरेवायद कल भाव्य नस्मा शिवाम भेन नानेदना कथंकन न प्रथनाकंचितरो गुकरागभयक्रोधर्मुनिजुर्वेद तक निर्कलोंय दृष्ट प्रपंचो प्रसमोज सृष्टि प्रलय बंधन और साधक बद्ध और साधक मुमुक्षु और मुक्त इनकी निषेधावधि से उपलक्षित इनका निषेध कर देने पर भावा भाव दोनों दशा का निषेध कर देने पर जो शेष रह जाता है और वो शेष भी एस होता है ऐसा परमार्थ परमार्थता है साक्षात उसको परमार्थ देता है माने मुख्य प्रश्न ये है कि आप किसी के मिथ्या होने का निश्चय कर सकते हैं कि नहीं तो जब किसी के मिथ्या होने का आप निश्चय करेंगे तो उस मिथ्यात्व का मिथ्या के निश्चय का निश्चय के उदय का निश्चय की शांति का निश्चय के साबल्य का जो साक्षी है उसको आप कभी मिथ्या नहीं समझ सकते से क्या है एक सज्जन ने पूछा ईश्वर के अस्तित्व में अकाट्य प्रमाण क्या है ईश्वर के अस्तित्व में अकाट्य प्रमाण आत्मा का अस्तित्व है जैसे शरीर में माटी का होना पृथ्वी के अस्तित्व का अपरोक्ष है जिसमें खून का होना जल के अस्तित्व का अपरोक्ष है इसमें गर्मी का होना तेज के अस्तित्व का बिल्कुल अहम त्वे न है इसमें सांस का चलना वायु के अस्तित्व का अपरोक्ष रूप है इसी प्रकार आत्मा का होना व्यस्पि में आत्मा का होना समि के आत्मा का अपरोक्ष है। प्रमाण है अकाक्ष तो, प्रमाण वेदांति लोग एक सत्तावादी द्विशत्तावादी त्रि सत्तावादी ऐसे वेदांतियों के तीन वेदों ये प्रक्रिया में अद्भुत ही है वो हुआ ये कि जब वेदांतियों ने ये कहा कि आत्मा का न गमना गमन है न स्वर्ग न नरक आत्मा तो दोनों नहीं होते अच्छा और यहाँ तक कि वैकुंठ और गोलोक और साकेत और नारायण सब का सब जो है वो कल्पित ही है परमार्थ में नहीं है एक मात्र है ना दृष्टि मात्र ही है प्रातिभासिक सत्ता है इनकी ये दूसरा मत ऐसे करना वो दूसरे दूसरे जो मतवादी हैं, उन्होंने वेदांतियों पर आक्षेप दिया कि ये तो नास्तिक हैं। या बोले ना तो ये ईश्वर को माने ना उपास के रूप से ना तो लोक परलोक को माने ना तो पुनर्जन्म को माने ना नरक स्वर्ग को माने है? ये तो बिल्कुल ही नास्तिक हैं ये वेदांती के नाम से नास्तिक का नास्तिकावतार हुआ है तो वेदांतियों में इसका समाधान करने के लिए एक मत निकला तो कैसा समाधान देखो समाधान दो तरह का एक समाधान तो साधारण जनता के चित्त में होना चाहिए वेदांती ईश्वरवादी है कि नहीं ना, बारी बारी है नैकुंठवादी गोलोकवादी है कि नहीं पुनर्जन्म है कि नहीं नरक स्वर्गवादी है कि नहीं है ना अब इसके साथ कितने प्रश्न जुड़ गए है ना श्रावादी है कि नहीं अवतारवादी है कि नहीं मूर्तिवादी पूजावादी है कि नहीं वेद पर श्रद्धा रखने वाला है कि नहीं ये सारे प्रश्न वेदांति के सामने उठ के खड़े हुए और जनता में इसका प्रचार किया जाने लगा कि ये तो कट्टरनाथ से घोरनाथ है ये इतिहास की एक स्थिति ऐसी आई एक दशा ऐसी तो वेदांतियों ने कहा कि बाबा हम तीन प्रकार की सत्ता मांगते हैं एक व्यवहारिक सत्ता एक प्रातिभासिक सत्ता और एक पारमार्थिक सत्ता बोले व्यवहारिक सत्ता में हम श्राद्ध मानते हैं मूर्ति पूजा मानते हैं अवतार मानते हैं वर्ण मानते हैं आश्रम मानते हैं वेद शास्त्र सब हम व्यवहारिक सत्ता में मानते हैं और नरक स्वर्ग बैकुंठ गोलोक है ना मरणोत्तर विविध गतियां इन सब को हम प्रातिभासिक सत्ता में मानते हैं है हम भगवान का दर्शन अवतार पितरों की पूजा सब मानते हैं और पारमार्थिक सत्ता केवल अपने आत्मा से अभिन्न ब्रह्म की मानते हैं इससे क्या हुआ कि व्यवहार में अपने धर्म का यथावत पालन करो है न और उसका फल जो तुम चाहते हो वैकुंठ गुल स्वर्ग लोक आदि की प्राप्ति उसको भी प्राप्त करो हम तो केवल परमार्थ सत्ता में सबका निषेध करते हैं व्यवहार सत्ता में निषेध नहीं करते तो क्या हुआ अरे हाँ भाई ये तो वेद मानते हो ईश्वर की पूजा कसो भी मानते हैं कि नरक स्वर्ग है ना बैकुंठ, बोलो कबो तो भी मानते हैं सब मानते हैं बोले कब तक मानते हो भाई बोले कि तब तक मानते हैं जब तक आत्मा और ब्रह्म के अभेद का ज्ञान नहीं हो जाता देखो शास्त्र व्यर्थ नहीं हुए शास्त्र सब के सब चरितार्थ है कब तक चरितार्थ है जब तक आत्मा और ब्रह्म के अभेद का ज्ञान नहीं होता है ये कहते हैं हमें केवल परमात्मा का ज्ञान नहीं चाहिए बोला परमात्मा को तो अनुमान से भी निश्चय कर सकते हैं ये जो हमारे रहस्यवादी अज्ञेयवादी महात्मा लोग हैं ना प्राय जो ईसाई धर्म से प्रभावित परोक्षवादी दार्शनिक हुए हैं आती को भी हम उसी कक्षा में बनते हैं ना। वो कहता है जहां तक जगत के तत्वों का नियम हमको मालूम है है नहा तक मालूम पड़ता है कि नियम से जगत में सारा काम हो रहा है वहाँ तक तो हम नियम को विज्ञान से जान सकते हैं लेकिन इन नियमों से परे रह के जो इसका संचालन कर रहा है हैं उस ईश्वर को हम है ना अनुमान के द्वारा स्वीकार करते हैं और उसके सामने हाथ जोड़ते हैं ना, ना है।, है ना अरुमित ईश्वर की सत्ता नाराण ये जितने रहस्यवादी है ना क्या विदेशों में कांट नाम का विज्ञान वो दार्शनिक हुआ हमारे जो वेदांती हैं वो रहस्यवादी नहीं है बोला वो ये नहीं कहते कि ईश्वर कोई यज्ञेय सत्व है नितान यज्ञे है ना केवल श्रद्धा से सिद्ध करने के लिए या केवल अनुमान से सिद्ध करने के लिए वो तो ईश्वर का जगत ईश्वर को जगत का अभिन्न निमित्त निमित, अभिन्न निमित्तोपादान कारण मान करके इस शरीर में स्थित मानते हैं ना इस शरीर में ही ईश्वर को स्थित मानते हैं और शरीर में जो आत्मा है वो वही अखंड वस्तु है इसलिए जैसी जिस प्रणाली से आत्मा का साक्षात्कार होता है उस प्रणाली से ईश्वर का भी साक्षात्कार होता है ईश्वर को वेदांत में अज्ञेय अथवा रहस्य नहीं माना जाता है ना बल्कि राग द्वेषादी वृत्तियां जो है ना उनको तो अपरोक्ष मानते हैं हो अपरोक्ष स्वर्ग की तरह नहीं है और घट की तरह भी नहीं है सुषुप्ति को भी अपरोक्ष मानते हैं स्वप्न को भी अपरोक्ष मानते हैं बोला और राग द्वेष, आदि को भी अपरोक्ष मानते हैं बोले ऐसे भी ज्यादा अपरोक्ष साक्षात अपरोक्ष है ना जो आत्मवस्तु है वो आत्मवस्तु ही जगत का मूलभूत परमार्थ तत्व है तो जब तक उसको ना। अच्छा और एक उसके साथ और जोड़ दो जो। कि चैतन्य में जहां कारणता होती है वहां परिणामिनी नहीं नहीं होती विवर्तनी ही होती है क्योंकि चैतन्य यदि परिणाम को प्राप्त हो तो चैतन्य ही नहीं रहता तो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण माने कुम्हार भी वही और माटी भी वही बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी वही और चैतन्य इसलिए न बनने वाला न बनाने वाला बनने और बनाने वाले के रूप में भासने वाला ऐसा जो परमार्थ तत्व है नारायण अब उसके बारे में थोड़ी सी बात आपको तो सुनाते हैं तो तत्व ज्ञान होने के पूर्व व्यवहार में धर्म अधर्म सुख दुख नरक स्वर्ग उपास्य उपासक उपासना है ये सब का सब सिद्ध है हो अच्छा अब प्रातिभाषिक किसको कहते हैं वो आप सुना था आप देखो रज्जू जो है उसकी सत्ता व्यावहारिक है और उसमें जो सर्प है दंड है भूछिद्र है पुष्प माल्य है उसकी सत्ता बोले प्रातिभासिक है तो जिस वस्तु में सर्प दंड धारा छिद्र भांत रहे हैं उसका ज्ञान होने पर देखो रज्जू पहले भी है रज्जू बाद में भी है रज्जू ज्यो की त्यों रह गई और उसमें आ, जो प्रातिभासिक विकल्प थे वे रज्जू के ज्ञान से नष्ट हो गए तो रज्जू व्यावहारिक और उसमें जो दंड सर्प भू छिद्र पुष्प आदि सो प्रातिभासिक प्रातिभासिक की निवृत्ति हो जाने पर व्यावहारिक वस्तु ज्यो की त्यों रहती है अच्छा अब देखो आपको पारमार्थिक वस्तु बताता हूं तो एक तो अर्थ और एक परमार्थ अर्थ आप जानते हो ये हाथ में पहनते हैं कड़ा जिसको वेदांती लोग कटक बोलते हैं अपनी भाषा में है ना कट कंकण आ, हार नूपुर केयूर मुकुट आदि ये क्या हुआ है ना ये स्वर्ण में बना हो अब प्रश्न ये है कि कंगन भी अर्थ है कड़ा भी अर्थ है हार भी अर्थ है कुंडल भी अर्थ है किरीट भी अर्थ है नूपुर भी अर्थ है ये सब तो अर्थ हैं। लेकिन उनमें परमार्थ कौन सी चीज है तो जो स्वर्ण है ना वो परमार्थ है सोना अर्थ का माने इंद्रियों के द्वारा भासमान जो नाम रूप है हैं उसका जो परम अर्थात अबाधित रूप है जिसके मिथ्यात्व का निश्चय न किया जा सके ये जैसे जागृत अवस्था व्यावहारिक है वो और स्वप्न प्रातिभाषिक स्वप्न प्रातिभासिक और आत्मा और पारमार्थिक लेकिन परमार्थ तत्व का ज्ञान होने पर केवल दो ही अवस्था हो सकती है या तो सब है ना परमार्थ आत्मा के सिवाय सब प्रातिभासिक है आ, या तो सब का सब परमार्थ ही है परमार्थ के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है एकदम सर्वम जदयम आत्मा अब भाई वेदांत की बात थोड़ी टेढ़ी थोड़ी सीधी आज तक ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ये अनुभव कर सके कि मैं मिथ्या हूं आत्मा के अपने मिथ्यात्व का निश्चय कोई कर सके अरे जो निश्चय करेगा वही तो सत्य है वही तो अबाधित है इसलिए अबाधित सत्ता आत्मा की है क्योंकि आत्मा के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं किया जा सकता और आत्मा से जो भी अन्य होगा उसके बारे में है कि नहीं है ये संशय भी होगा और कदाचित नहीं है ऐसा निश्चय भी हो सकेगा कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि आत्मा परमार्थ है और बाकी सब प्रातिभासिक अस्तित्व वाली वस्तु एक बार एक महात्मा बड़े घटाटों से सिद्ध कर रहे थे कि सत्ता तीन व्यावहारिक प्रातिभाषिक और बारमार तो मैंने उनसे पूछा कि ये सत्ता में जो तीन तीनपना है ए? ये क्या है ये कौन सी सत्ता है सत्ता में जो तीन तीनपना तृत्व है? एक अखंड सत्ता में जो तृत्व है व्यावहारिकत्व प्रातिभाषिकव पारमार्थिकत्व ये तृत्व जो है ये कौन सी सत्ता है तो बहुत हसे हंसने लगे हो बड़े समझदार थे हंसने लगे बोले कि ये तृत्व ही व्यावहारिक है असल में ये तीन पना ही व्यावहारिक है तीन पना पारमार्थिक नहीं है तो मतलब क्या हुआ कि तीन पना कल्पित है अगर तीन पना जो है वो पारमार्थिक हो गए तो बंटाधार हो जाए अद्वैत तत्व का बोला इसलिए जैसा रिजु बुद्धि का जिज्ञासु है उसको वैसा समझाने के लिए कल्पना करना असल में कोई दृष्टान परमात्मा का नहीं होता रज्जु सर्प भी दृष्टांत नहीं है स्वप्न भी दृष्टान्त नहीं है वो मिट्टी में घड़ा ये वेदांत समझाने का दृष्टांत नहीं है जल में तरंग बुलबुला कागनी में चिनगारी वायु के झोंके आकाश में घटाकाश मठाकाश मन में सपने बुद्धि में हैं? अहंकार आप देखते ही हो ब्राह्मण पने का हिंदू बने का है ना मनुष्य पने का ये परस्पर बाधित हैं आप बताओ एक ब्राह्मण को हिंदू होने में कितनी देर लगेगी तो भाई तुम तो ब्राह्मण हो ना समूचे हिंदू तो नहीं हो हिंदू में तो चांडाल भी होता है हिंदू में तो शुद्र भी होता है हिंदू में तो वैश्य भी होता है तुम तो ब्राह्मण हो तुम तो हिंदू नहीं हो बोले नाना ना हम हिंदू हैं कि अरे भले मानोस तब हिंदू और ब्राह्मण ये दो क्या है ना बोले भाई एक हिंदू विशेष को ब्राह्मण कहते हैं है, है ना? एक विशेष प्रकार के विशेषण से युक्त हिंदू का नाम ब्राह्मण है तो ब्राह्मणत्व तो का विशेषण जुदा कर दिया तो क्या हो गए बोले हिंदू हो गए कहो तो विशेषण क्या जनेऊ तोड़ के हटाना पड़ा कि चुटिया काट के हटाना पड़ा का नहीं नहीं सब विशेषण शरीर में है ना लांग वाली धोती भी पहनो बोला लांग वाली धोती भी पहनो चुटिया भी रखो जनेऊ भी रखो लेकिन अभिमान जो है ना विशेषण का जो अभिमान है उसको छोड़ो तो हिंदू हो गए अच्छा आप ये बताते हैं एक हिंदू को मनुष्य होने में कितनी देर लगेगा क्या बिना कुर्ता निकाले हिंदू मनुष्य नहीं हो सकता है? क्या बिना बाल मुड़वाए हिंदू मनुष्य नहीं हो सकता है ना तो का जो अभिमान है, है ना उसका परित्याग करके है ना एक विशेष प्रकार के मनुष्य का एक विशेषण युक्त तो मनुष्य का ही नाम तो हिंदू है ना तो हिन्दुत्व का विशेषण जहां छोड़ा है ना अभिमान छूटा और तुम मनुष्य हो इसी प्रकार एक जीव को ब्रह्म होने में कितनी देर लगती है बोला ये सही है बोला इससे कोई ज्यादा फर्क उसमें हो सो नहीं मुश्किल नहीं समझना इस बात को बोला वो तो तर्क वितर्क करने में मुश्किल लगता है एक ब्राह्मण के हिंदू होने में और एक हिंदू के मनुष्य होने में जैसे केवल अभिमान का परित्याग मात्र ही हेतु है इसी प्रकार एक जीव के ब्रह्म होने में है एक विशेष प्रकार का जो देहाभिमान है ना उसका परित्याग करो तो तुम जीव से ईश्वर हो गए और एक विशेष प्रकार का जो अभिमान है ईश्वर मनुष्य की तरह है बोला मनुष्य मनुष्य ईश्वर की तरह है और ब्रह्म जो है वो पंचभूत की तरह है है ना और जीवपना का हिंदुत्व ब्राह्मणत्व की तरह है हिंदुत्व ब्राह्मणत्व की तरह जीवत्व है और मनुष्यत्व की तरह ईश्वरत्व है बोला नारायण और, और, और नारायण ना ब्रह्मत्व तो कैसा है कि पंचभूतत्व की तरह जैसे मनुष्य में पशु में पक्षी में सब में पंचभूत है पर ये तरह मैं बताता हूं असल में ब्रह्म जो है क्या वो तो हेतु दृष्टांत वर्जिता उसमें कोई दृष्टांत लागू नहीं पड़ता है सब दृष्टांतों से न्यारा है तो देखो जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण रहते हुए ही हिंदू है है ना? ब्राह्मण रहते हुए ही मनुष्य है मनुष्य रहते हुए ही पंचभूत है है ना? न ऐसे पंचभूत रहते हुए ही पंचभूत में आकार विशेष रहते हुए ही मनुष्यत्व हिन्दुत्व ब्राह्मणत्व की खुर्ना होते हुए भी क्योंकि ये सबके सब, सब प्रातिभाषिक हैं तो भी प्रातिभासिक है, है। हिंदू तो भी प्रातिभासिक है मनुष्यत्व तो भी प्रातिभासिक है पांच भौतिकत्व तो भी प्रातिभासिक है और अखंड सत्ता अखंड ज्ञान अखंड आनंद है और इनके तृत्व से है ना? इनके तृत्व से विलक्षण जो अपना स्वरूप है तो उसका नाम ब्रह्म है नारायण जिसमें चार प्रकरण है तो आगम प्रकार प्रकरण जो है वो श्रुतिक प्रामायण्य से है वेद के प्रमाण्यता से है तो वो व्यावहारिक व्यावहारिक प्रामाण्य है हो उसमें आगम प्रकरण में और वैतथ्य प्रकरण जो है वो स्वप्नवत् प्रामाण्य है मैने प्रपंच को बीतथ करने के लिए स्वप्नवत प्रामाण्य है और अद्वैत प्रकरण जो है वो प्राजवत्त एकत्व का द्योतक है और अलाप शांति प्रकरण जो है वो सर्वबाधावधि निर्विशेष ब्रह्मत्व का द्योतक है माने अभी हम जिस प्रकरण में हैं ये तो प्रपंच को स्वप्नवत बताने के लिए है बीतथ बताने के लिए है और अगला प्रकरण जो है वो परमात्मा का आत्मा का एकत्व बताने के लिए है और नारायण और एकत्व द्वित्व त्रैत्व निर्विशेष जो परमात्मा है वहां तो वैदिक व्यवहार की प्रधानता से व्यवहारिक व्यवहारिक सत्ता और और युक्ति की प्रधानता से प्रातिभाषिक सत्ता प्रातिभाषिक में भानात्मक और अभानात्मक प्राग्ञ और तैजस दोनों की अवस्था और प्राग्ञ तेजस विश्व तो चैतन्य है ये तो ब्रह्म ही है नारायण और परमार्थ का ब्रह्म तो इत परमार्थता जो बात कही उसको आप ये देखो नारायण कोई बात मन में आती है वो आपको सुनाते हैं जब हम घड़ा और मिट्टी का दृष्टांत दे करके ब्रह्म को समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि आप भावात्मक एकता का विचार मत करो तात्विक एकता का विचार करो पति और पत्नी मित्र और मित्र इनमें तात्विक एकता नहीं है वो भावात्मक एकता है मित्र और मित्र का भाव मिल गया दोनों का भाव मिल गया तो एकता भावात्मक और पति पत्नी दोनों एक राय हो गए तो एकता भावात्मक और महाराज कहीं हुआ मतभेद है ना? तो फिर नारायण रसोई घर बंद है आ, ना नाफिस से होटल ये भावात्मक एकता जो होती है ना उसका रूप दूसरा होता है ये ये इतने विज्ञान के युग में समझो आजकल के आजकल के युग को लोग तो वैज्ञानिक युग मानते हैं ना आज जो हमारे प्रांत की सीमा कहां तक रहे इसके लिए विवाद हो रहा है है ना? और हमारी भाषा के लिए विवाद होता है और हमारे संप्रदाय के लिए विवाद होता है हमारी जाति के लिए विवाद होता है हैं? रहा है। ये भावावेश ही है ना इसका नाम भावावेश है वो तत्व के साथ इसका कोई संबंध नहीं है एक ही धरती हिंदुस्तान पाकिस्तान सब सबकी है बोला एक धरती में ही अमेरिका एशिया अफ्रीका यूरोप सब बचते हैं एक आकाश में रहते हैं एक सूरज चंद्रमा सबके हैं नाराज एक पानी पीते हैं एक हवा में सांस लेते हैं एक सब की गर्मी होती है एक धरती पर रहते हैं